मंच पर उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी आदरणीय गणेश सोनी जी मुकुंद कौशल जी दादूलाल जोशी जी सुधीर शर्मा जी संध्या रानी जी और 16 पुस्तकों की जिसकी समीक्षा हो रही है आदरणीय निरुपमा शर्मा जी सामने बैठे हुए डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी साहू जी यहाँ पर बैठे हुए समस्त बहनों और भाइयों मैं सोचता हूँ तो ये आज के जो कार्यक्रम है पहले कार्यक्रम हुए हैं जगह 16 पुस्तक के समीक्षा होती है अभी 8 पुस्तक के हुए हैं अभी 8 आठ बजे हैं दो से सत्र तो ऐसे यानी बड़े कमाल के ये कार्यक्रम आयोजन करे हो आपमन मैं सरला शर्मा जिला भी बहुत बहुत बधाई देता अब सब आप लोग आए हो मतलब बधाई देता हमारा भी दीवारी तिहार आते हैं बहुत बहुत शुभकामना निरुपमा शर्मा जी लगा कौन नहीं जाना थे और जोकर आठ पुस्तक के जो समीक्षा करीन है विद्वान मन बहुत अच्छा अपने अपने ढंग से करीन है और सभी कोई उकर गुणगान करी से ठीक बात है बहुत बढ़िया है बहुत इसे कवित्री भी है अमल इसने ढंग से समीक्षा और अवगोष्ठी आयोजित करना चाहिए बहुत बढ़िया मोल लगी से और मैं आदरणीय शर्मा जी बधाई भी देखा बहुत और सौ साल अखर सुदीर शर्मा जी बोलते रह से हम तो अव एक थोड़ा तो जोड़ देवो दस एक दस साल तक यानी लिखे पढ़े हमला अच्छा साहित्य दे, यही हमन अनुरोध करबो और ईश्वर से प्रार्थना करबो कि वह स्वच्छ सुंदर रहे और हमन के सब दिन के मार्गदर्शन करे एक तो छत्तीसगढ़ी भाखा में सम्मान में पढ़ा था कविता छत्तीसगढ़ी भाखा में ऐसे बहुत अच्छा काम करे है जिंदगी के तार तो ला जोड़ के तो देख माटी संग मया घोर के तो देख गुरतुर हो जाही संगी भाखा होरो छत्तीसगढ़ी में थोड़िन बोल कोते तो देख जिंदगी के तार तो तो ला तो जोड़ के तो देख माटी संग मया तो घोर के तो देख गुरतूर हो जाही संगी भाखा ह तोड़ो छत्तीसगढ़ी में थोड़िन बोल को देख ऐसे यानी बढ़िया कविता छत्तीसगढ़ी में सुबह दरिया अतका मीठा आस में गाथे तो आप सुन सुनते रह जाओ ऐसे निरुपबा शर्मा जी की आवाज़ है हम तो कई रायपुर में साथ में रहे हैं साहित्यिक गोष्ठी में कभी सम्मेलन में तो अतका बढ़िया उनका आवाज़ है सस्वर यानि पाठ करिए तो आप देख ले हो कि बहुत बढ़िया यानि आवाज़ है मैं उन बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणी पाठक जी अभी बहुत सारे यहाँ के करीब साठ पैंसठ लोगों ने पीएचडी कराए है सुबह दरिया है संत गुरु घासीदास जी भी पीएचडी कराए है वो बहुत बड़े विद्वान हैं हम ऐसे विद्वान पुरुष के सामने में बैठे हैं हन हम उत तो छाया में हन तो ऐसे सभी प्रकार के जो पीएचडी एच डी करते हैं मार्गदर्शन में हो मैं गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृत संस्कृति अकादमिक महासचिव हूँ और गुरु घासीदास शोधपीठ के अध्यक्ष हूँ मैं आप सब लोगों से निवेदन करो हूँ कि जो संत गुरु से संबंधित कोई छात्र ला आपन शोध कराह तो वो ला पूरा सहयोग करे जाए और हमारे जतका यानि हमारे महापुरुष है छत्तीसगढ़ के यदि ओहूम आप यानि पी एच कराना चाहा चाहा था तो हम पूरा सहयोग करे पर तैयार हन हमारे साथ में रमेंद्रनाथ मिश्र जी हैं हम दोनों जी ने छत्तीसगढ़ के कोई भी अन्य विषय में अपन शोध कराह हम पूरा सहयोग देवो यही विश्वास के साथ में मैं अपील विराम लेता हूँ जय हिंद जय छत्तीसगढ़ी जय